This one of one Shiva, the full of all forms, the ocean of Maya, the world of all creation, the sacred truth of. श्री क्ष संभो विप्रलम निरभय भातिपो प ब्रह्म विदीर शोक मानो श्रीपूर्ण तीर्थ पति पति पति का त्रम कथमार Va namo oh. bhagavate svaha. Namo bhagavate svaha. Namo bhagavate svaha. Namo bhagavate svaha. Namo bhagavate svaha. Namo bhagavate svaha. आत्मनम अविनाशीन नित्यम अजम अव्यय देषम कम घाटम कम हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन जिसने आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा हरने से मरवाने ऐसी वो अलग हो जाता है और मरने मारने मरवाने का कोई कारण ही नहीं होता कारण आरोप कर आक्षेप करने के लिए प्रथम ये अव्यय है ये भी ऋतु कथम ऋतु पर आक्षेप करने के लिए प्रथम है कि कोई कौन सा कारण रहा की कि वो किसी को मारने जाए या कौन सा कारण ऐसा बाकी रह गया की जो अपने मारने के लिए किसी दूसरे को निमित्त बनाए ये था था आत्मान हम प्रयोजयति। किसी को चुनाव है कि चुनाव कुछ आगमी धंधा मारने लग जाए तो हमको कोई मारे इसके लिए भी वो कोशिश नहीं करता है और, और किसी दूसरे के मारने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करता है और स्वयं मरता भी नहीं है मृत्यु का विषय भी नहीं है मृत्यु का करता भी नहीं है और मृत्यु का प्रयोजक भी नहीं है मैं अपनी मृत्यु के लिए दूसरे को प्रेरित करना दूसरे को मारना और दूसरे के मारे मार जाना मरना मारना और मरवाना जाना ये क्या है कि ये स्थिति में जो मृत्युम अत्योति पद है ना समय विविधता मृत्युम ऐसी मृत्यु अकूर्ति मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है परमात्मा को जान ले तो मौत की धारा प्रतीति में ऊपर ऊपर बह रही है और वो स्वयं प्रकाश अधिस्थान रूप से विराजमान है मौत के तरह अमृतो नहीं प्रभा मृत्यु जो है ये झूठी दुनिया में झूठ जूत धान हो रही है और जो स्वयं सत्य अपने परमार्थ स्वरूप में बैठा हुआ है मृत्यु उसकी छावा भी नहीं छू सकती न तो मौत आने का कोई कारण है न तो मौत का कोई कर्ता है न तो मौत का विषय है न तो मौत का प्रयोजक है तो मृत्यु मच्छे की प्रथम के कारण का अनुशोध है और कम घना पड़ोटी कम हंसी प्रयोग का अनुषेद है कमघात फल का अनुषेद है और कम हंती ये कर्म का अनुषेध है और हंती ये चर्चा का अनुषेध है न वो किसी को तो मारता है न दूसरे को मारे मरता है और न दूसरे की मृत्यु का हेतु बनता है तो, जहाँ एवं आत्मान अविनाशीनम नित्यम अगम अव्ययम देह महान अब अविनाशी नित्य ये दोनों तरह एक में मिलते हुए तो मालूम करता है जो अधिनाशी है तो नित्य है जो नित्य है तो अधिनाशी परंतु ऐसे ऐसे मतवादी हैं कि लोग सब लोग इनको नहीं जानते हैं जैसे देखो, देखो प्राग भाव जो है ये अनादि होता है हो। घट का प्राग भाव अनादि है परंतु घट की उत्पत्ति होने पर उप हो जाता है और घट का प्रभं का भार शादी है, परंतु अनंत होता है तो उत्पत्ति वाला होकर के अनंत होना और अनादि होकर के अंत वाला होना ये नई आयुटों का प्राप अभाव और प्रभम का अभाव दो ऐसा पदार्थ है घरों का, हो। का न होना अनादि होता है लेकिन घरों की उत्पत्ति होने पर उस न होने की अनादिका मच जाती है और घरों का जो चीटना है वो चीटना शादी होता है चीटने की शुरुआत होती है परंतु वो टीक जाना जो है वो अनंत होता है फिर वो बंटा बनाता नहीं है तो अभाव अनादि होकर के भी शांत है और प्रध्वंसा भाव होकर के भी अनंत है ये नहीं आयुकों का सिद्धांत है तो वो बाप जरा चोड़ी पड़ेगी उसको छोड़ देते हैं आपको यहाँ अविनाशी और नृत्य दो शब्द क्यों प्रयुक्त किए गए इस बात को बहुत कारण ढंग से आप समझ लो अधिनाशी शब्द की व्याख्या है का कारण होना तो ये कहाँ भूल गया होगा अविनाशी की पद विद्धि ये नतम अभी अभी आपने दो तीन श्लोक पहले अधिनाशी शब्द का अर्थ जाना है की ये नतम तप अधी विद्धि जो कपड़े में शीत के समान है अभिन्न निमित्तों का आदान कारण के रूप से प्रपंच में व्याप्त है उसका नाम अविनाशी है तो अभिन्न निमित्तों का आदान कारण हो करके प्रपंच में भरपूर रहना ये अविनाशी का लक्षण है और काल में लिप्त रहना काल में हमेशा उपस्थित रहना काल के पेट में कभी भी न मरना और काल परिक्षेद न होना यह नित्य पद का है अच्छा दूसरा अर्थ उसका देखो गीता में जो बात बताई गई विनक्षती सप्यती आंख वाला कौन और अंधा कौन बोले भाई जिसके दोनों आंख बिल्कुल रूप के देखती है तो आंख वाला और जिसकी न देखती है अंधा बोले नहीं गीता में आंख वाला उसको कहते हैं जब पशु सी अन्यू अंधा जो ऐसा देखता है वही देखता है दूसरा तो अंधा है। क्या देखता है जिसमें ये विनाश होने वाले पदार्थ है अबलने बदलने वाले पदार्थ हैं इनमें जो अविनाशी सत्य तो भरा हुआ है उसको जो देखता है तो सचमुच देखता है यह अविनाश नम आत्मा नम वेद क्या वेद अनियुद जो अपने आत्मा को अविनाशी के रूप में देखता है वो देखता है और जो अपने आत्मा को अविनाशी रूप में नहीं देखता वो नहीं देखता है। तो ये अविनाशी भी क्या है गीता में हमारे एक महात्मा से है बड़ी तकलीफ उठा गया था बात बताई ये जो महात्मा आके बताते हैं ना उनकी बात का असर थोड़ा कम पड़ता है और जिनके पास जाके थोड़ी तकलीफ उठा के सुना जाता है उनकी बात का असर ज्यादा पड़ता है समय के बंधन में आ गए स्थान के बंधन में आ गए व्यक्तियों के बंधन में आ गए इन इन लोगों को इस इस समय पर इस इस जगह पर जाकर करके सुनाना तो स्वयं देश काल और व्यक्ति के बंधन में आकर के जब महात्मा सुनाता है ना तो सुनने वालों के ऊपर उसका असर कम पड़ता है और जब आदमी जिज्ञासा से व्याकुल होकर मनुष्यता से व्याकुल होकर कोई प्रश्न उसके हृदय में सात है। है तो है तो रहे हैं कई प्रश्न का समाधान होना चाहिए इसका समाधान होना चाहिए जब खेल तकलीफ उठा के एक आध दिन घी से रह के दस दिन की यात्रा करके जब जाता है और वहाँ उस बात का उत्तर मिलता है ना तो जो याद रहता है बोला तो अपने गांव से कोई पचास मील दूर के पास किचल की पहाड़ी में देह में रहने वाले एक महात्मा के पास गया तो उन्होंने कहा कि गीता का पास किया करो बात तो को बहुत बढ़िया कही उन्होंने फिर महाराज गीता समझ में आयो कैसे मतलब तो गीता के किसी शब्द का अर्थ अगर तुम्हारी समझ में न आता हो तो तुम उस शब्द को पहले अपने ध्यान में बैठा लो और फिर गीता का पाठ करो की हे गीता भगवती भगवत गीते अम्ब स्वाम अनुसंधानी हे भगवदगी हे माँ मैं तुम्हारा अनुसंधान करता हूँ अम्बक प्रदान अनुसन्धा में फिर देखोग गीता में इस शब्द का और कहीं प्रयोग हुआ है कि नहीं और प्रयोग हुआ है तो किस अर्थ में हुआ है गीता की व्याख्या गीता में मिलेगी यदि पूर्वक भाव पूर्वक गीता का पाठ करोगे और झूलोगे गीता में इस शब्द का प्रयोग कहाँ है असल में घीता में सप का विनाश चित्त का अज्ञान और आनंद का विरोधी दुख इन तीनों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है जो मृत्यु है तो ही अज्ञान है और जो अज्ञान है तो ही मृत्यु है ना अज्ञान होना अपने ब्रह्म रूप का तिरस्कार हो जाना पुरोधान हो जाना है? और अपने कोई तो, तो देश कटा काल कटा विषय कटा पदार्थ देह मान देखना, है? एक प्रकार से ये अनंत ब्रह्म भाव की मृत्यु ही तो है न और ये ना जानना और मरना ये दोनों बिल्कुल एक चीज है जो नहीं जानता वो मर गया जिसको ये नहीं मालूम कि हमारे साथ बहुत बड़ा खजाना वो गरीब हो गया दरिद्र हो गया उसका घनी सना हो गया तो देखो गीता में ये बात बताई हुई है जो नाम पश्यती सर्वत्र सर्वम च मई पश्य हम न प्रणस्यामी वही नश्यामी है तस् हम न न ना नाम पश्यति पश्यति सर्वत्र जो सर्वत्र सर्व कार्य में देश में काल में और कार् व्यक्ति में अभिन्न निमित्ते साधन का कारण रूप से सेराजमान मुझको देखता है और सर्व मयी पश्यति और संपूर्ण ये जो नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच है दृश्य इसको मुझे स्वयं प्रकाश में अध्यस्त देखता है कश्याम न उसके लिए मेरा नाश नहीं होता अर्थात मैं उसकी आँख से ओझल कभी नहीं होता वो मुझे साक्षात परोक्ष देखता रहता है और सच मेहनत प्रणश्यू वो मेरी आँखों को कभी ओझल नहीं होता मानो मैं उसको साक्षात अपरोक्ष आत्म रूप से अनुभव करता हूँ और वो मुझे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव करता है तो अविनाशी पद का क्या अर्थ है साक्षात अपरोक्ष चरित भूत चेतन के रूप में अनुभव करना यही ये चेतन के रूप में होना यही अविनाशी है रस अदर्शन रस धातु का संस्कृत में अर्थ होता है अदर्शन दर्शक और अविनाश कार्थ या दर्शन तो जो वेदाविनाश में नित्य साक्षाद परोक्ष दर्शन रूपम साक्षाद परोक्ष ज्ञान के रूप में आत्मा का अनुभव करना ये उसको अविनाशी रूप में अनुभव करना है ऐसा अविनाशी जो जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसूपि में भी है समाधि में भी है कृषि में भी है प्रलय में भी है और ऐसा जो दुनस्म संपूर्ण विनाशी पदार्थों में जो अविनाशी है जिसको श्रुति में इस ढंग से बताया गया अशरीर शरीरों की सब शरीरों में जो शरीर रहित है अनवस्थे पदार्थ का पदार्थों में अवस्था रहित पदार्थों में चंचल पदार्थों में जो असंचल रूप ऐसी विराजमान है महानता मानदोष मानव मानो सर्वोदा महान और विभु इस आत्मा को जो ज्ञान लेता है वो भी पुरुष फिर कभी शोक व्यस्त नहीं होता उसको जो इस परमात्मा को जान लेता है वो शोक रहित हो जाता है अब ये नित्यता जो है वो दो तरह की है वेदांत में नित्यता दो तरह की आती है एक को बोलते हैं परिणामी नित्य और एक को बोलते हैं संतस्थ नित्य प्रकृति भी नित्य है उसको हमेशा ही महत्ववादी रूप कार्य होते रहते हैं और महत्ववादी कार्य जो हैं वो प्रतिलोम परिणाम को तो प्रकृति में लील भी होते रहते हैं प्रकृति नित्य है परंतु वो परिणामी नित्य है बदलती हुई नित्य है बदलते बदलते हुए विदेश जैसे सोना हार भी बनता है कुंडल भी बनता है और कड़ा भी बनता है लेकिन सोना सोना ही होता है लेकिन परमात्मा जो है वो कूटस्थ नृत्य है कीटस्थ का अर्थ है जैसे रज्जू में सर्प दंड धारा भूक्षिद्र आदि का अध्यारोप होते रहने पर भी रज्जु जो है वो जथास्थान अवस्थित है बदलती नहीं है उसको बोलते हैं जस्थित तो ये जो आत्मदेव हैं ये प्रकृति के समान अथवा स्वर्ण के समान परिणामी नित्य नहीं है जय ऐ नम जमा और अजनमा और अव्यय मानो जन्म मरण रह अजन् न जायते वृत्यारूढ़ो न भगती इस अजह का अर्थ है कि वृत्ति में पढ़ करके उतर करके ये कभी आभास नहीं बनते हैं परमात्मा में जो पर तो आभाष का है वो कल्पित है वास्तविक नहीं है तो समझाने के लिए सुधा का वर्णन किया जाता है सुदा का निषेध करने के लिए यह अज कहा अविनाशी साक्षातरो जो आप दृष्टि में आरूढ़ होकर के सभी आभाष बन जाते हैं ऐसा नहीं मानना वो अनाभास ही है अब माने वृत्ति में अंतकरण में उतर करके आभास का धारण करना यही जन्म है तो आत्मदेव में जन्म नहीं ये है इसका अर्थ यह है कि वो कभी आभास रूप से ही करता भोजता संसारी परीक्षण नहीं होते हैं वो बिल्कुल समझाने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है वस्तुता जो अजनमा है और अव्यय का अर्थ है वैसे तो अव्यय का अर्थ होता है जो घटर नहीं जिसमें खर्च न हो ऐसी आमदनी जिसका कभी खर्च न हो न बीएपी विपरीत भावम न ग्योति माने विपरीतम विपरीत भावम एसी इसी व्यय ना की व्ययो व्यक्त अभ्ययम जिसमें व्यय नहीं है बेटी माने जो विपरीत भाव को पहुंच जाए उसका नाम व्यय और नीति विपरीत भाव न, न गे तो नहीं अभ्यय शब्द की विपत्ति दूसरी है एक तो स्वयं न दिए और दूसरे नास् व्ययो व्यक्ति व्यय संसार दी व्यय संसार दिए व्यय प्रपंच जो व्यय से प्राप्त होता है उसका नाम है व्यय व्यय माने प्रपंच तो है न एक तो व्यद व्यतिरिक्त है व्यय से जो जुगा है उसका नाम अव्यय है और दूसरे जो स्वयं व्यय से नहीं प्राप्त होता है उसका नाम अव्यय है न व्योति और दूसरे जिसमें व्यय वाला ये प्रपंच बिल्कुल सोलह आने है ही नहीं तो व्यय से जुदा है ये विवेक हुआ व्यय दूसरी चीज है व्यय माने प्रपंच है ये तो दूसरी चीज है और वो इससे जुदा अव्यय है आत्मा अनात्मा का यह विवेक हो गया व्यय प्रपंच है और अव्यय परमात्मा है प्रपंच से जुदा बोले नक जो की स्वयं प्रपंच कभी नहीं बनता है तो ठीक है तो नहीं नाश की नाको जशी जय प्रपंच है जिसमें प्रपंच न कभी पैदा हुआ न है न होगा उसका नाम अब है यहाँ अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है वो परमात्मा के उत्तम भाव को बताने के लिए किया गया है ज्ञान होने पर किस परमात्मा की प्राप्ति होती है विद्यार्थी को जब ज्ञान के द्वारा मोह की निवृत्ति हो जाती है ना। नब मोह की निवृत्ति होने पर किस परमात्मा की प्राप्ति होती है निर्माण मोहा जित संयो अध्यात्मु सदम अयनताप जिस परमात्मा पद की प्राप्ति होती है हो, हाँ। इसमें ये बात नहीं कही गयी है अभी ग्रंथ महिला बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके दक्षण के अनुभव पद जिस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए है न पढ़ना लिखना बहुत बढ़िया काम है स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पाठशाला में बड़े बड़े पंडित लोग पढ़ाते रहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये श्लोक में झूलना बना निर्मा जितनी अभ्या सुख दुख संगक्षणा सदम अभ्ययंत महात्माओं की परंपरा का नाश नहीं करना बना है ना नद की प्राप्ति के लिए महात्मा होने की जरूरत है इस बात को काटना नहीं बना अगर इस बात को काट दोगे तो वेदांत तो परंपरा की रक्षा नहीं होगी सत्यानाश हो जाएगा बना ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए जसूात पद्मयन तक निर्माण मोहित संघ दोष अध्यात्मु संगत ज्वन देख जो अमूढ़ पुरुष है उनको उस अभ्य पद की प्राप्ति होती है और ये मत समझना कि ये कह दोनों से कि बिना सद्गुणों के भी दि, बिना महात्मा हुए भी दि, बिना निवृत्ति हुए भी है अब यद की प्राप्ति हो गई छोड़ने का रखा है कोई उन्हें दिलिवृत्त का कामा कोई नहीं और निर्माण मोहा कोई नहीं ऐसे कहने से काम नहीं चलता है जिसके लिए साधन भजन की ही जरूरत पड़ती है ऐसा जो साधन भजन संपन्न होता है वो अमूझ होता है अमूध होता है माने ज्ञान के द्वारा उसके मोह की निवृत्ति हो जाती है और जब अमूध होता है तब अव्यय पद की प्राप्ति होती है तो जिस अव्यय पद की प्राप्ति अमूध होने पर होती है वो कौन है हाँ? किस प्राप्त में आसमान में रहता है या किस अंतराल में रहता है वो सृष्टि के किस प्रारम्भ में रहता है अथवा तो सृष्टि का कौन सांत होने पर मिलता है, है? वो किस वक्तु के रूप में रहता है बोले जय ऐ नमजम अभ्ययम अरे भाई वो अव्यय पद है दूसरा कोई नहीं तुम्हारे आत्मा का ही नाम वो अव्यय पद है परंतु इसको प्राप्त करने की चेष्टा तो करो जक्षमु यमुदा अव्ययम पद है मना अनुष्तम अवजानंती मूढ़ा मनुष्तम परम भाव मजानो तो मन भूत महेश्वर मनायनुम पर भाव नजान मना व्यय मनुतम किए भगवान का अव्य भाव मूढ़ोज ना भी जाना परमात्मा के लिए भी अभ्यय शब्द का प्रयोग है आत्मा के लिए भी अव्यय शब्द का प्रयोग है और अव्यय अव्यय दोनों एक अव्यय शब्द को बताया कि जहाँ आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है उस पद उस पद को विश्व ने जान लिया कखंड सपुरुष अस्कार दूसरी बात देखो पुरुष शब्द पर भी जरा ध्यान देना क्योंकि आप लोग ईसा वास्तव का पाठ रोध करते हैं जैसा वसू पुरुष तो है सो तो हम अश्मी जैसा वसा वसो पुरुष सोहमस्मु यहाँ पुरुष शब्द किसके लिए है, है? परमात्मा के लिए है कि जीव के लिए है क्या क्या परमात्मा के लिए है भूलना नहीं जैसा वसौ पुरुष है सो हम ये जो आदित्य मंडल में पुरुष है जो यहाँ परमात्मा के रूप में विराजमान है सूर्य मंडल आदित्य परमात्मा है वही अंतरण मंडलों का अधिक परमात्मा भी वही है जो सूर्य मंडल की उपाधि से बैठा हुआ है वही अंतस्करण मंडल की उपाधि से बैठा हुआ है जहाँ निय प्रचोदयाबितुर्दीयम भर्ग जबित्रदेवियम भर्ग निय प्रचोद जो सूर्य मंगल में विराजमान गरुण धर्म है वही हमारे बुद्धि मंगल का प्रेरक है वहाँ परमात्मा दूसरा और वहाँ दूसरा को नहीं जो बिजली पंखे को चला रही है वही गलभ में जल रही है बिजली दोष हो रही है जो जो समूचे बंबई शहर को प्रकाशित कर रही है बिजली वही बिजली एक लथी में बैठ करके एक कमरे को ही प्रकाशित कर रही है बिजली कहीं दोष हो तो रही है तो ये घट ही जुदा जुदा है इनमें प्रज्वलित होने वाली जो विद्युत है वो एक ही है वहाँ पुरुष शब्द किसके लिए है पूर्णत् पुरुष जो परिपूर्ण है तो पुरुष अच्छा एक दो मंत्र भी आपने बहुत सुना है वही अभी जो सुना वेदा हमेतम, पुरुषम महम समुष्ट पुरुष शब्द किसके लिए आत्मा के लिए की परमात्मा के लिए हमेशम पुरुष मानो पुरुषाकार मनुष्य नहीं हो मनुष्य के लिए पुरुष शब्द नहीं है परमात्मा के लिए पुरुष शब्द है।, है तो प्रथम सपुरुष अस्कार और यहाँ वहाँ जो जाना जाता है उसके लिए पुरुष शब्द है और यहाँ जो जानने वाला है उसके लिए पुरुष शब्द है अगर उपनिषद से एक बातों का नहीं करोगे तो जिनका महाभारत रामायण का कोई अर्थ समझ में नहीं आ इसके वेद वेदांत से बिड़ा करके देखो जो पुरुष वहाँ ज्ञान का विषय बताया हुआ है वही पुरुष यहाँ ज्ञाता के रूप में वर्णन किया गया है कथम चतुरुषार्थ संघात अब एक तो दूसरा प्रश्न उठाते हैं क्या यक्षाबाई जो आत्मज्ञानी है वो तो हनन से और घातन से परे हो गया न मारता है न मरता है न मर जाता है।, है कोई कारण अब न कोई वासना है न अविद्या है अविद्या हो कि कथम कथम जो है ना, अरुद्या है। अरुद्या कफ़ण। कफ़ण जो ना वो अविद्या ही नहीं रही रोड अविद्या की निवृत्ति हो गई तो भला ज्ञानी पुरुष के लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक था जो अज्ञानी पुरुष हैं और इस आत्मा को नहीं जानते हैं उनके लिए तो मृत्यु बहुत कष्टकारक है बोलो भाई अज्ञानी पुरुष भी जो मृत्यु से मृत्यु से नहीं मृत्यु के भय से दुखी होते हैं मृत्यु से दुखी होना दूसरी चीज है और मृत्यु के भय से दुखी होना दूसरी चीज है हम हाँ। रास्ते में चलते चलते कभी देखते कोई तो कुत्ता कोई तुतिया सामने आ गया ना गंदा तो उठाया उसको मारने पर गंदा मारा नहीं है उठाया अब गंदा देखते ही कुछ करके लोटने लग गई तो क्यों लोटी है उसके गंदा लगा बोले गंदा तो नहीं लगा गंदे के डर से वो धरती में लोटने लग गई तो अच्छा तुमको मृत्यु मृत्यु लग गई है इसलिए तुम डरते हो रोते हो की हाँ मृत्यु के डर से कल्पना करके रो रहे हो एक दिन हम कहीं जा रहे रास्ते में गांव की गांव नहीं जंगल था समझो दोनों ओर बाढ़ लगाई हुई सामने से आया एक सुअर और दूसरी ओर से आया मैं उस तो सुअर को देख के मैं खड़ा हो गया खड़ा हो गया मैं दात लगा दया अपना और मुझे देख करके सुगर खराब हो गया तो जैसे सुअर मुझसे डरता था वैसे ही मैं सुअर से डरता था डरने के हालत में हमारा और सुअर का क्या भेद अरे आत्मा एक और डरने की वृत्ति भी है जय की वृत्ति भी केवल सकल सूरज जुदा जुदा रह गई उसका शरीर जरा काला सफेद था मोटा कगड़ा था अम्बाला का सुअर और पंजाब के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं भगवान का बराहा अवतार उसी देश में दिया होगा पहले ऐसा ही जाता सिंध के गबे भी बहुत मजबूत होते थे ना सवारी के काम आते थे मारवाड़ के ऊंच बहुत अच्छे होते हैं तो, हो हो। होते हो। तो, <स्थारी> दिधा दिधा तो ये सब अब भयसी वृत्ति तो सबने समान ही होती है तो अगर वो भय की वृष्टि सुअर में है वही भय की वृष्टि मेरे अंदर भी है तो क्या फर्क हुआ तो मैं भी खड़ा हो गया और सुअर भी खड़ा हो गया अब डरने में सुअर में उससे बागी मार लोग गया और उसने बड़े दो जोर से बाढ़ में धक्का मारा और फेद हो गया और उसमें से निकल गया पर ना तो मैं उसको लाठी मार रहा था और न तो वो मुझ पर धात मार रहा था एक दूसरे को देख करके दोनों भयभीत हो गए तो असल में मृत्यु हमारे ऊपर नहीं आ गया है हम मृत्यु के भय से भयभीत हो गए अगर मृत्यु होने के एक सेकंड पहले भी कोई मृत्यु से दुखी होता है, है तो वो मृत्यु का भय है मृत्यु नहीं है मृत्यु पाला वेदे में भय नहीं होता है जिस में काल में मृत्यु होता है उस काल में भय नहीं होता है तब तो ये भय बिल्कुल बेकार आ गया हमारे ऊपर तो हम मौत तो से डरते हैं ऐसा तो भाई दूसरों की मौत से डरते हैं और दूसरों की मौत से डरते हो तो मोह से डरते हो ममता से डरते हो आ, हम देखते थे बनारस में कटौली गली में बैठे मन कर्णिका लोग लिए जा रहे हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है जिंदगी भर से काम धाम सत्य है जिंदगी भर को काम धाम करते हैं मरने के बाद तो भी वो बेचारा तो बोल ही नहीं सकता दूसरे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है और तुम भी अपने लिए भी बोलते हैं कि राम नाम सत्य है वो तो मरे हुए के लिए बोलते हैं राम नाम सत्य है अगर अपने लिए बोलते है की भाई राम नाम सत्य है चलो चल बसे तो कोई बात नहीं तो ये जो मृत्यु का भय मृत्यु का भय सुनाया हुआ है मन ये बड़ा बेकार अब वो देखो वहाँ क्या होता हमने कचौरी गली में बैठ के का घाट पर बैठ के धुआं सुहते हुए हो नाक में धुआं घुस गया मन करने का घाट पर और सैकड़ों मुर्दे अपनी आंख से जलते देखे हैं किसी के जलने का कोई दुख नहीं होता था और जब कोई जान पहचान अपना दोस्त रिश्तेदार मातेदार आ जाता था तो ये होता हाय हाय हाय मर गया तो दूसरे के मरने पर जो दुख होता है वो मोह के कारण और अपने मरने का जो दुख होता है वो भय के कारण वो भय रूप वृत्ति है इसके कारण दुख होता है मृत्यु तो कभी तुमने देखी है नहीं तो बोले अच्छा भाई जो ज्ञानी है उनको तो मृत्यु नहीं होगा मृत्यु का भय भी नहीं होगा लेकिन जो अज्ञानी है उसको तो मृत्यु का भय होना चाहिए बोले अज्ञानी भी मर करके शरीर छूट जाने से बिल्कुल नष्ट हो जाता हो सो बात तो है तो ही हाँ नहीं क्यों ये ज्ञानी की गति का वर्णन है अगले श्लोक में ज्ञानी की गति का वर्णन नहीं है तो क्योंकि देखो आगे चल कर के देहात्म बादी की दृष्टि से भी ये बात बताई हुई है कि दुख नहीं करना तुझे मरने का अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम तथा महाबाहो नोटित मरहि बताया कि अगर तुम अपने को देह मानते हो था? तब भी तो जैसे मजबूर होकर के रोज शौचालय में जाना पड़ता है कोई शौक है आपको शौचालय में जाने का जाना पड़ता है।, है तो जब जाना पड़ता है तो रोते क्यों नहीं हो कि हाँ हाँ गंदी जिले में हमको जाना पड़ता रहा है तो कोई पवित्र स्थान तो नहीं है ना कोई गंगा स्नान करने को तो जाते ना कोई तीर्थ यात्रा करने को नहीं जाते ना कोई सिनेमा देखने जाते हो शौचालय में जी वहाँ कोई क्लब है कि नाच घर है मजबूर होकर जाना पड़ता है ना तो उसमें से निकल के रोना चाहिए कि हाय आये हमको तो शौचालय में जाना पड़ गया है अथवा जाने के पहले रोना चाहिए कि हाय आये हमको शौचालय में जाना पड़ जाए लेकिन वो तो मजबूरी है उसमें तो जाना ही पड़ता है तो जाना पड़ता है अब तो उसके लिए समय भी रखते हैं सुविधा भी रखते हैं उसमें सुख शांति भी देखते हैं क्योंकि वो तो मजबूरी है तो इसी प्रकार अगर तुम अपने जो देह मानते हो तो देह का मरना तो एक मजबूरी है ये बात अथचैनम नित्य जातम नित्य अथचैनम नित्य जातम नित्यम बा मनु मृतान इस श्लोक में आगे साफ कही हुई है तो वो देहात्मदादी की दृष्टि से हो और ये परलोक में गमनागम करने वाला जो सूक्ष्म शरीर विशिष्ट आत्मा है उसकी दृष्टि से अगला श्लोक बोला जा रहा है की बासांति जीर्णा निगामिहार वो, वो आत्मज्ञानोपनिषद नहीं है वो वो पुनर्जन्मोपनिषद है नुनर्जन्मोपनिषद है यदि, यदि तुम अपने को देह नहीं मानते हो और अपने को ब्रह्मात्म ज्ञानी भी तुमने नहीं बनाया ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया और अपने को देह नहीं मानते अपने को जीव मानते हो, तो जीव मानने पर मृत्यु की क्या स्थिति है तो ये बताते हैं वातांशी जीर्णा नी यहा बड़े मजे की बात है मरना तो सभी की बात है ये वीर लोग जो मरते थे ना युद्ध भूमि में वीर लोग मरते थे तो जो जानकार थे उनको तो यह विश्वास दिला दिया गया था कि जो बुद्ध भूमि में मरता है हा? वो सूर्यमंडल का भेदन करके मुक्त हो जाता है दवा उम सूर्य लेके सूर्यमंडल भेद नऊ परिद्राग जोग रणे का मुखे आता था सामने बुद्ध भूमि में मरे सूर्यमंडल भेद करके जाए देखो न उनको मृत्यु का दर हो न उनको नरक का दर हो वो तो मारते मारते मरते हैं अच्छा इस बात को छोड़ दें तो समझ लो कि एक ऐसा आत्मा है जो इस शरीर को छोड़कर करके नरक स्वर्ग में जाता है अब समय आ गया है कि ये भी बताने की जरूरत पड़ती है क्योंकि तो लोगों की समझ में ये आत्मा भी नहीं आती है जो देह से अतिरिक्त है और एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करती है आजकल ब्रह्म मान लेना बहुत आसान और अपने को देह मान लेना भी बहुत आसान क्योंकि भौतिकवादी जो है डॉक्टर हैं वैज्ञानिक हैं वो देहबाद का देहबाद का, देह का समर्थन कर रहे हैं तो जब डॉक्टर और साइंस और भोगवादी और अर्थवादी आधे से ज्यादा हो दुनिया में यही बात कहने वाले की देहा सब कुछ तो अब उनके बीच में कुछ तो देहमान करके जीव शब्द का विचार नहीं करते अपने को और कुछ अपने को ब्रह्म मान करके जीव शब्द का विचार नहीं करते तो ये बात कठोपनिषद तो में बताई हुई है उपनिषद का नाम इसलिए ले लेता हूँ कि तो उपनिषद के नाम से तो बात कहेंगे तो जो लोग वेद पर वेदांत पर उपनिषद पर कर श्रद्धा करने वाले हैं उनकी दृष्टि थोड़ी उधर ज्यादा जाएगी जो शरीर छूटने के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता है उसके लिए कठो परिषद ने इकट्ठे बहुत सारी गाली दी हुई है अदिद्या मंत्र अदिद्या के भीतर बरत रहे हैं हम अंधेरे में हैं। अभी तुम्हारी अकल में है भाई अक्सल को तो अविद्या या मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा है ये किसी गुरु से सीख करके शास्त्र संप्रदाय से सीख करके धीर नहीं हुए हैं स्वयं धीरा हैं और पंडित मनमाना है तो मूर्ख पर मानते हैं अपने को पंद्रह ना पर बटक रहे हैं कैसे अंधे नियमाना यधा अंधे के तब पीछे अंधा बोले ये बात तुम ये इसे कैसे, कैसे कह रहे हो कि ये पुनर्जन्म न मानने वाले के लिए है बोले ऐसे कह रहे हैं कि अगला मंत्र पढ़ो तो पता लग जायेगा न सांपरा प्रतिभांताम भिट्ट मो नूढ़ है नोक ना मानी पुनर् पुनर्वसमात्यमराज पुनर भगवान कहते हैं मृत्यु भगवान बोल रहे हैं क्या तो सांपरायक प्रतिभासी बालम जो बालक है मूर्ख है उसको ये बात नहीं मालूम पड़ती कि शरीर मरने के बाद भी जीवन रहता है साम्पराय माने परलोक शरीर छूट जाने के बाद है ना जीव का अस्तित्व एक तो मूर्ख को तो नहीं मालूम पड़ता ये भी तो गाली हुई ना ब्रमाद्यंतम जो प्रमादी है कभी खोज नहीं करता हो उसको नहीं मालूम पड़ता एक तीसरी बात बड़ी विचित्र है अब वो टीषद में लिखी है इसलिए मैं बम्बई में ही सुना देता हूँ तो देशों के दर प्रचित रह जाता तोहे तो, नाम्पराय प्रतिभावी जो धन के मोह को मूढ़ हो गया है उसको काम्पराय मानो मरने के बाद जीव की क्या गति होती है ये भागती नहीं तीन बात है एक तो बालक बस बालक मनुख को और दूसरे समाध्यंतम समाधि को शोध न करने वाले को और तीसरे वित्त मोह नित्त मोह नाय ना नी न ना न आत्मा है और न बरलोक है ऐसा मान करके देखा हुआ है जमराज ने कहा पुनः पुनर्वतम आप अज्ञे में ऐसे लोग बार बार हमारे पास मर मर के हमारे पास आया करते हैं कि हमने ये पाप किया इसका है इसका बंद दो हमने ये पूर्ण किया है और इसका फल दो जो परलोक को नहीं मानता है वही जन्म और मृत्यु के संदेह में फंसता है एक बात ये ध्यान रखो सारा वेदांत व्यर्थ हो जाएगा अगर अविद्यालाल का भी जन्म मरण नहीं होगा तो अगर अज्ञानी भी अज्ञानी भी नरक में नहीं जाता है अज्ञानी भी स्वर्ग में नहीं जाता है अज्ञानी भी ब्रह्मलोक में नहीं जाता है अविद्या ग्रंथी नाम की कोई चीज ही नहीं है अगर ऐसा होए, अगर ऐसा होए, तो आ, किस अविद्या की निवृत्ति के लिए वेदांत ज्ञान का उपयोग होगा बिना ज्ञान हुए कोई जन्म मरण के बंधन को, को छूट नहीं सकता इसलिए ज्ञान की सफलता के लिए भी जन्म रूप जन्म मरण रूप जो बंधन है उसको स्वीकार करके सब उसका अपराध करना चाहिए और ऐसे ही कह दिया कि हम मानते ही नहीं जाओ न मानने से कोई काम नहीं बनता पुनः पुनर्वसवाध्य में कई दिन आपको सुना चुका कि एक ऊंचा दान अथवा सदृश ऊपा है मान मिट्टी के परमाणु एक तरीके पानी के परमाणु एक तरीके अग्नि के परमाणु एक तरीके वायु के परमाणु एक तरीके और आकाश एक तरीका सदृश उपादान में अथवा प्रकृति रूप एक उपादान में अथवा विज्ञान रूप सदृश उपादान में अथवा ब्रह्म रूप अद्वितीय उपादान में अथवा माया रूप एक उपादान में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि है निमित्त के बिना संस्कार रूप निमित्त के बिना कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती इसलिए कर्म संस्कार के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म होता है ये बात मानना आ, अपने वेद वेदांत शास्त्र जिति और अनुभव की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है जब आत्मज्ञान होता है तब इसकी निवृत्ति होती है बिना ब्रह्मात्मक ज्ञान के इस जन्म मरण रूप बंधन की निवृत्ति नहीं हो सकती अतः तो जो आदमी न तो अपने को देह मानता है और न ब्रह्म जानता है उसकी क्या गति होती है उसको तो मृत्यु तो से बहुत जरना चाहिए तो बोले बिल्कुल नहीं जरना चाहिए क्या क्यों दास जीर्णा निग नवा शरीरा निगृहरो नवा नि ये दोरा बिनाशी बन नित्य और भाषाण की जीरणानी के बीच में यही संबंध है जो मैं कह रहा हूँ ये संबंध के इसका नाम है वो ज्ञानी के लिए और ये जीवात्मक ज्ञानी के लिए तो वो के ज्ञानी के लिए और ये कर्त कर्क्रात्मक ज्ञानी के लिए भोत्रात्मक ज्ञानी के लिए भाषाणसी जीर्णानी के साथ और देहात्मक ज्ञानी के लिए असक इंजन नित्य ये संबंध उसको बोलते हैं संबंध भाग्य दो श्लोकों के बीच में क्या संबंध है अब देखो श्लोक को तो पकड़ो यथा नर जीवन दासा विहाय, विहार असरणी नरानी दासांति गृहणादे जैसे नर नर माने मनुष्य बानर नहीं ये नर की बात कही जा रही है बानर की नहीं ऊँच की नहीं गैल की नहीं है ना वो यदि ये रहते हो और रहते ही हैं। तो उनके लिए कपड़े पहनने का बंधन नहीं है अभी कोई जो वो आपने दार्जिलिंग तो जान सुनी होगी क्या हुआ उसमें मनुष्य के पूर्वज पशु थे ना पशु पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो ये बात कभी कहीं, कहीं के लिए तो सची है है ना तो किसी किसी देश के मनुष्य संभव से उत्पन्न हुए है है ना? लेकिन अब तो आप जानते हैं कि बंद हो गया अब किसी गये घोड़े से आदमी की पैदाइश नहीं होती, वो होते काल किसी देश में ऐसा रहा होगा यदि पहले होती थी तो अब क्यों नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर नहीं है ना समूह के विज्ञान में समूह की गार विनियम चोरी में बचपन में बड़े प्रेम से पढ़ता था वो तो विकासवाद संबंधी बहुत साहित्य तो मैंने पढ़ा और जो उसके दर्शन हैं उनको भी पढ़ा तो अब आजकल तो लो के लोग ला किताब दिखाते हैं कि इसने ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है तो ऐसा मानूम पड़ता है भाई ये तो पहले सूचा हुआ है कभी हमारी बुद्धि में ये आरूढ़ हुआ है हमने वर्षों तक पुनर्गन्म की खोज की कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं अनुसंधान मानते ही नहीं और बिल्कुल नहीं मानेंगे मान्यता तो अंधे लोगों की है कोई विखार लोग आंख वाले लोग कहीं मानते हैं तो देखो तो अभी ऐसे लोग हैं जो नंगे रहने का प्रचार करते हैं ना एक भी पैसा छोटा सा है उसमें पांच हजार आदमी रहते हैं तो स्त्री पुरुष सब नंगे जा करके वहाँ रहते हैं कपड़े बाहर उतार देते हैं और वहाँ जाके नंगे रहते हैं बना हमारे एक मित्र जापान गए तो लौटने के बाद उनको नंगा रहने का शौक चला गया है न सुनते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन भी वहाँ पैसे लेकर के लोग दिखाते हैं फोटो खिंचवाते हैं तो वो जो इस तरह से नग्नता में जिन लोगों की रुचि है ना उनका जन्म गार्बिनियन थोड़ी के हुआ है तो ऐसा ना होता तो कैसे होता अब हमारी बात क्या यहाँ तो, तो न रहा यहाँ तो मनुष्य है भाई है यहाँ तो आदरण भंग होने के बाद ग्रह्म होता है बोला और जब तक आवरण है तब तक आवरण है निर्वंथ निरावरण निर्वस्त्र कब होगा जब आवरण भंग हो गया ना तब उसको निरावरण रहने का अधिकार होता है और जहाँ तक आवरण भंग नहीं हुआ वहां तक निरावरण रहने का अधिकार नहीं होता है ये भी एक व्यवस्थित व्यवस्थित वस्तु है तो ये मनुष्य की बात कर रहे हैं यही कपड़ा पहनता है दूसरों को तो कारखाना चलाना आता है कपड़ा धूनना आता है ना। और ना रसोई पकाना आता है ना भविष्य के लिए सोचना आता है ना नया नया आविष्कार करना आता है ये तो मनुष्य की बुद्धि लिए मनुष्य की बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान होता है मनुष्य की बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये नर जो है वो जीवणा वाषाण की पुराने पड़े हुए कपड़े छोड़ दिए और दूसरे नए कपड़े पहन लिए तो जो समझदार होता है देखो ना स्त्रियां को दिन भर में एक दर्जन साड़ी बदलने में अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव सकते हैं सौ सौ सौ सौ साड़ी रखी रहती है प्रतिदिन नवीन नवीन साड़ी पहनती हैं और अपने को गौरवान्वित दिखाती हैं कि हम बड़े आदमी हैं देखो जितनी बार घर में घुसे उतनी बार नई साड़ी पहन करके भले 24 घंटे में से 12 घंटा सारी पहनने में लग जाए लेकिन वो सारी बदलने में अपने को खुशी मानते हैं तो ये शरीर क्या है स्वेच्छा तो से मनुष्य कपड़े को बदलना पसंद करता है एक एक के बदले दो दो चार चार पहनना पसंद करता है ऐसा भी एक शौक तो मैंने पहले देखा कि एक साड़ी से उसको संतोष नहीं हो तो चार चार साड़ी अपने शरीर में लगे थे ऐसा भी शौक। अब, अब तो नए जमाने में तो संस्कृत पढ़े लिखे संगीत को कपड़ा पहनने का बंधन नहीं है और अंग्रेजी पढ़ी लिखी औरत को कपड़ा पहनने का बंधन नहीं है तो <laughs> अंग्रेजी पढ़ी औरत कपड़े के बंधन से तो मुक्त और ये अंग्रेजी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ न अंग्रेजी तो बहुत अच्छी चीज है तो तो ये देखो कि जीव जो है उसकी क्या दशा है तो जीर्णानी शरीरानी जीर्णानी माने जिनके प्रारब्ध समाप्त हो गए हैं जीर्ण माने बुद्धाने ये नहीं कि सब बुद्धे होके मरते हैं तो बात नहीं जब कपड़ा फसी गया जंगई हो गया तब बदला तो क्या बदला है? तो सच्चा शरीरान भी हा जी जीर्णानी माने जिनका प्रारब्ध तो समाप्त तो हो गया है चाहे बच्चा है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है बच्चे का प्रारब्ध तो भी समाप्त तो हो जाता है एक योगी भी था उदय करके जंगल में योगाभ्यास कर रहा योगाभ्यास करते करते उसके मन में आया कि मैं राजा हो जाता है और उसी समय उसका शरीर फूट गया एक क्षण के लिए राजा होने की वासना आई अब उस बासना में ले जाकर के राजा के घर में सपका और वो राजकुमार होकर के पैदा हुआ हैं? अब थोड़े दिनों बाद उसको तो मालूम पड़ा कि मैं तो राजकुमार हो गया तो वो जो बासना थी वो पूरी हो गई जरा सा प्रारब्ध समाप्त हो गया फिर वो शरीर छूट गया और छूट जाने के बाद फिर वो जगह जगह पैदा हुआ जहाँ जोगी हो जाए तो वो जो राजकुमार शरीर की प्राप्ति थी वो थोड़ी वासना से थी थोड़े प्रारब्ध से थी इसलिए थोड़े दिनों तक रही तो बच्चे का शरीर छूट गया तथा संज्ञा नुदेही नवीन वस्त्र हमारे ठाकुर जी कैसे तो भाई एक एक ईश्वर ऐसा है जिसके पास अपने बच्चों के लिए एक एक पोशाक है और थोड़े थोड़े दिनों के लिए पहनाता है और फिर हमेशा के लिए नंगा कर देता है।, है और हमारे ईश्वर के पास इतनी पोशाकें हैं है। कि अपने बच्चों को चौरासी चौरासी लाख पोशाक एक एक बच्चों के लिए बनवा करके रखी हो न्योले की पोशाक पहन लो है जैसे जिनको ऐसे मनुष्य शरीर से संतोष नहीं होता ना वो न्योले का शाम अपने शरीर पर लपेटते है ना लोमरी का चाम लपेटते हैं एक आ, ये जो बाल बनते हैं ना ये बालों के जो कपड़े होते हैं ये पशुओं के पशुओं के बाल तो होते हैं ना मैंने देखा हो पुराने जमाने में हमने मेहनतों को देखा ये जो ठीक है तो वो कसुओं के शाम अपने कंधे पर रखे रखे घूमा करती थी ए? तो हमने कहा कि अगर ईश्वर अगर अगले जन्म में इसी चाँद वाली जोनी में इनको भेज दे तो ईश्वर का क्या दोष है क्योंकि तो तो वही चाँद वही चाँद इनको ज्यादा पसंद है वो बड़े बड़े रोए वाले जो हैं ना चाँद के कोट मैंने पहले देखे हैं पुरुषों को ऐसी कोट पहनते हैं जिसको बड़े बड़े रोए लगे होते हैं चाम की कोट हो है? अब उनको वो बहुत पसंद है तो ईश्वर ने आगे व्यवस्था की कि जाओ तुम तिब्बत में पैदा हो और वो बड़े बड़े रोने वाला जो काम है ना वो सहज प्रभाव से तुम्हारे अंदर रहेगा तो सारी व्यवस्था ईश्वर की, की हुई है तो अब अब इसमें तो खुशी होना चाहिए कि हमको नया ही मिल रहा है मरने का डर क्या इसमें इसमें मरने का कोई डर नहीं बीच भीष्मीर छूटे छूटे अर्जुन शरीर छूटे इसमें मरने का क्या डर चौरासी लाख पोशाक में से कोई नया नया पोशाक पहनेंगे और नए नए ढंग से धरती पर चमकेंगे अगर तुमने सूक्ष्म शरीर को अपना आपा बना रखा है तो पुनर्जन्म से मत डरो मरो और जन्मो हाँ नए नए शरीर नए नए कपड़े पहनो अब इसका जो भाव है ना वो कल करेंगे